विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर रामन्ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लानिंग मेट्रो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई जी हाँ तो आज हम लोग मिस्टर रामन्ना से बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से मिस्टर रामन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में रमेश जी आप हमें ये इंटरव्यू के लिए चुना है जी। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभारी है ये आपकी ये जो सोच है कि कुछ गिने चुने लोगों से आपके रेडियो पे इंटरव्यू दिलाते ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है हमें इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत आनंद मिला है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वेलकम सर और मैं जानना चाहूंगा कि मेरी और आपकी पहली बार बात हो रही है और इसके साथ ही हमारे रेडियो सुनने वाले सभी श्रोतागण जो इस वक्त नेट पे सुन रहे हैं फ्री टू एयर में सुन रहे हैं मोबाइल से सुन रहे हैं या रेडियो सेट से सुन रहे हैं वो सभी आपको जानना चाहते हैं तो आप अपने बारे में बताइए काफी बड़ा है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूं। हूं। करीब 1991 से मैं बॉम्बे में ए, में में ट्रांसपोर्टेशन फील्ड काम कर रहा हूं। आ, मेरी पढ़ाई जो हो गई मैंने मेरा सिविल इंजीनियरिंग किया आ, वो भी राजस्थान से जयपुर में जो मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे मेरी ग्रेजुएशन हुई है 1988 में। उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया ट्रांसपोर्टेशन में वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज से उसको वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल उसके बाद में में में मैं मैं मुंबई मुंबई ट्रांसपोर्टेशन फील्ड काम करने को सेलेक्ट हो गया तो मैं पहुंच गया तो पहुंच ओके सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आज के युवा जैसे कि करियर को लेके काफी सोचते हैं काफी कुछ लोग परेशान रहते हैं कुछ लोगो का स्ट्रेट फॉर्डर होता है वो अपने करियर को लेके अच्छी तरह से फ्रेम करते है अपने करियर को तो क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय आपने किस तरह से सोचा कि इसी फील्ड में आना है या कुछ और सोचा था अपने बारे में बताइए सर और इस फील्ड में कैसे आने हुआ बेसिकली uh, वो नाइनटीन की बात है जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉइन हो गया uh -huh. तो वो टाइम पे इंजीनियरिंग में इतनी मतलब uh, एम्प्लॉयमेंट uh, uh, uh, की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी Employment की qualified engineers की employment की इतनी problem नहीं थी, थी, hmm. तो तो होते कई का, लोगों को नौकरी लग जाती hmm. तो वो वो पे इतना सोचना विचारना कम था कि ने सोचा आप civil engineering बनेंगे, हम civil engineering में ज्वाइन हो गए में transportation, जो वो पे इंडिया के कुछ गिने चुने स्पेशल कॉलेज में आता है उसमें मैंने एमटेक किया है ये एमटेक मैंने ट्रांसपोर्टेशन किया है इसी माध्यम से मेरे को ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में आने का चांस मिला है और फिर वो उसी फील्ड में मैं रह गया है। मेरा फील्ड चेंज नहीं हुआ गया 25 साल क्या बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा विश्व में जैसे कि मेट्रो रेल से आप संबंधित है मेट्रो प्लानिंग करते हैं तो विश्व में मेट्रो रेल की शुरुआत वो कहा से हुई उसका इंट्रोडक्शन से हुई मेट्रो रेल जो जो शब्द है वो टेक्निकली मेट्रो का क्या डेफिनेशन है उसका वाद विवाद बहुत सी जया लेकिन हम अगर हिस्ट्री देखेंगे तो काफी बहुत सी जगह पे ये रेलवे काफी एस्टेब्लिश हो गया यूरोप में और uh, रशिया में तो ये जो यूके uh, में जो है रेलवे uh, जो स्टीम इंजन जैसे स्टार्ट होंगे वैसे अर्बन रेलवे स्टार्ट हो तो अगर आप देखेंगे इंडिया में रेलवे uh, आके इतने डेढ़ सौ साल से ज्यादा हो गया उससे पहले से यूरोप में स्पेशली यूके में और रशिया में ये अर्बन रेलवे इसको 20th ट्वेंटी में इसको मेट्रो मिल लगा अदरवाइज वो पहले जमाने में इसको मेट्रो नहीं कहा जाता था ये रेलवे कहा जाता ये हुआ स्पेशली डूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अंडरग्राउंड रेलवे पोर्शन थे तो रशिया में और यूके में इने काफी वार में काफी काफी टाइम टाइम शेल्टर यूज होने लगा सरफेस पे पे होते थे तो वो हद तक ये अंडरग्राउंड यू में चले जाके दे टेक शेल्टर सो देन दे रियलाइज द बेनिफिट ऑफ अंडरग्राउंड दंडलवेज एंड जनरली डेज में ये uh, uh, ट्वेंटी सेंचुरी में इसका एक्सपेंशन होना भी चालू हो गया है बट बेसिकली आप मेट्रो रेलवे बोलेंगे मेट्रो रेलवे इज एन अर्बन कंप्यूटर सिस्टम दिस वॉज एक्सिस्टिंग इन यूरोप एंड रशिया इन दू स्टार्ट विद रमनन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मेट्रो रेल ये शब्द पहला शुरुआत कैसे हुआ फिर इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में आपने बताया और बहुत ही अच्छा एक इतिहास आपने बताया कि वर्ल्ड वार या जो भी वार होते हैं उस समय अंडरग्राउंड ये ट्रांसपोर्टेशन को लोग सेफ्टली यूज़ कर सकते हैं ये भी आपने बताया तो इसी के साथ एक और सवाल आता है कि मेट्रो रेल का उद्देश्य क्या है जो मेट्रो रेल का उद्देश्य है कि एक डेडिकेटेड ट्रैक रेलवे सिस्टम जो क्योंकि आप जब अर्बन जो, जो शहरी इलाके में तरह तरह की ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अवेलेबल है मतलब रोड पे बसेस रहेंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है टैक्सीस रहेंगे प्राइवेट कार्स रहेंगे और उसके अलावा यूरोप के कई देशों में ट्राम सिस्टम्स से जो रोड के ऊपर कम लोड लेती है और हेवी रेल है जो सब अर्बन रेल जो बोलते हैं इंडिया में जो बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली चेन्नई में अवेलेबल है वो हैवी सब अर्बन रेलवे सिस्टम है दट इज दाइस्ट सो जो अनप्टेड अर्बन कर सकती है जिसके से चलेंगे, वो रेलवे सिस्टम को अर्बन एरिया में चलाते हैं उसको मेट्रो कहा जाता है जिसकी कैपेसिटी पी कवर में कम से कम चालीस से साठ हजार के बीच में रहेगा तो उसको मेट्रो सिस्टम कहा जाता है उससे कम है तो जो डेडिकेटेड रेल पे चलती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ ही भारत में कहा मेट्रो रेल चल रहा है इस वक्त भारत में सबसे पहला जो मेट्रो रेल बनने का जो काम शुरू हुआ वो कलकत्ता में शुरू हुआ करीब नाइन में ही वो काम शुरू हो गया लेकिन वो टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और जो इन, वो काम भी तो इंडियन रेलवे ने ही काम शुरू किया एक अपनी एक सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करके उससे कलकत्ता मेट्रो बनाना चालू जो कि वो बनने में ही कई साल मतलब करीब करीब 20 साल तक चला गया कि पहली ऑपरेशनल मेट्रो क्रिएट करने में तो तो वैसे कहा जाए इज द फर्स्ट सिटी टू हैव मेट्रो इन इंडिया अदरवाइज mm बॉम्बे -hmm. में सब ऑपरेशंस तो अंग्रेजों के जाने से ही अर्बन सर्विसेस अवेलेबल थे दिल्ली, दिल्ली दिल्ली में 1998 में 1998 जो मेट्रो मेट्रो रेल का काम शुरू हो गया, और 2005 स्टार्टेड हैविंग ऑपरेशनल उज 2004-5 फिर बाद में शुरू हो गया चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद अब सारे शहरों किस टाइप के गीत आप सुनते हैं मुझे पुरानी काफी पसंद है अच्छा हाँ। आ, कॉलेज के जमाने में वही सुनते थे <laughs> एकात कोई गीत जो आपको बहुत अच्छी अभी कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं उसका एक लाइन बताइए कौन सा गाना आप बेजू बावरा का एक गाना सुना दीजिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रामानंद सर को जो पुराने फिल्मी गीत पसंद करते हैं उसमें बेजू बावरा जो फिल्म है उसका गाना सुनना चाहते है तो वो गाना हम लोग सुनाएंगे अभी आप सुन हैं रेडी मत वन सुनते रहो मुस्कते रहो चले आओ जी चले आओ जी चले आओ मौजों का पुल सहारा बो रहेगा मिलन ये हम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ मुंबई से रामाना जुड़े हुए हैं जो मेट्रो प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी बातें उनसे हो रही है मेट्रो रेल के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं उनसे तो आइए आगे बढ़ते हुए एक सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे की मुंबई में मेट्रो का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है मुंबई में सबसे पहला मेट्रो जो स्टार्ट हो गया वो वर्सवा अंधेरी गाटको पर जो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए हमने 2006 में इसके काम शुरू हुआ ये काफी साल लगी है काम पूरा करने में लेकिन 2013 में इसका काम पूरा होके वो ऑपरेशनलाइज हो गया दैट इज द फर्स्ट लाइन इन मुंबई वर्सुआ अंधेरी घाटो पर जो कि करीब करीब 12 किलोमीटर की एलिटेड मेट्रो रेल सिस्टम उसके बाद में हम ये मेट्रो रेल एक्सपेंशन का काम अभी शुरू किया है अभी करीब 50 किलोमीटर से ज्यादा जगह पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है जो कि बनने में और तीन साल लग सकता है नहीं तो अभी फिलहाल एक ही कॉरिडोर अभी ऑपरेशनल है मुंबई और इसके साथ जैसे कि मुंबई वासियों को इस, किस तरह से में ये जो कॉरिडोर पहली कॉरिडोर जो चुनी गई थी ये वर्षवा अंधेरी नाटो पर ईस्ट वेस्ट लाइन है अगर बॉम्बे के बारे में किसी को समझ है तो बॉम्बे जो शहर है ये नॉर्थ साउथ मूवमेंट वाली शहर है नहीं, नहीं। आ, सारे आ, आर्बन, आ, सबर्बन सेंटर्स जो है सभी से और सेंटर्स जो है, में है जो कि नरिमन पॉइंट फोर्ट चर्च गेट सी मार्केट सभी साउथ में पड़ते हैं और रहिवासी इलाका जो बोलेंगे जो बागे अप टू विरार जो 50 किलोमीटर तक आगे है तो इसमें मूवमेंट ज्यादा होती थी। ईस्ट वेस्ट के लिए लोगों को काफी तकलीफ होती थी तो हमनेडर जो वर्षो अंधेरे गार्ड को पर किया है जो वेस्टर्न रेलवे से लेकर सेंट्रल रेलवे को जुड़ती है और उसके आजू बाजू के सब अर्बन रेजिडेंशियल इलाका को भी कनेक्ट करती है जिससे आज के स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स है एंड ऑल्सो वीमेन एंड चिल्ड्रेन रेगुलरली यूज करते हैं है, है, है, है, uh, है इसको uh, इसके वजह से ये लोग जो दादर होके घूम के आना पड़ता था वो जर्नी करना की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी काफी लोगों को वो ट्रैवल टाइम 30 मिनट्स मिनट्स 50 कम हो गया, तो ये देरी को पर ये घाट लाइन में नियरली जैसे मैं कह रहा था तीन लाख से अधिक लोग हर दिन इसको यूज करते हैं, ऑल सेक्शनेशन आर यूजिंग और ये सब लोगों को पहले दादर तक मतलब और दस बारह किलोमीटर साउथ लंबा जर्नी करना नहीं पड़ रहा ये सब लोगों को कम से कम तीस मिनट से लेकर एक घंटे तक की उनकी प्रवासी समय कम हो गया जिससे कि इनका बहुत ज्यादा फायदा ऐसा साबित हो रहा है बहुत अच्छी बात आपने बताया कि लोगों का जो है प्रवासी टाइम यानी ट्रैवलिंग टाइम बच गया है आधा घंटे से एक घंटे के बीच का तो ये अच्छी बात है और इसके साथ ही एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि मेट्रो ट्रेन की इन्वेस्टमेंट साधारण टिकट से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट रिकवर होने का कितना समय लगेगा हालांकि एक्चुअल ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होने में पंद्रह से बीस साल लग सकता है Uh, depending on the type of system that we are having, uh, metro डिडिंग ऑन दिस्टम से हो सकते जैसा दिखता है दूसरा है elevated metro system है जिसमें elevated structures elevated stations बनता है वो surface railway से almost एक्सपेंसिव होता है। है, मतलब अगर सरफेस रेल आपको किलोमीटर बनने में लगता है, तो दो गुना तीन सौ करोड़ तक खर्चा आ सकता है और वही हम अंडरग्राउंड बनाएंगे एलिवेटेड से भी ढाई से तीन गुना एक्सपेंसिव होता है जो कि छह करोड़ तक पर किलोमीटर छह 600 से 700 सौ किलो, पर किलोमीटर hmm. तो लेकिन क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस आप सरफेस नहीं बना सके अंडरग्राउंड बनाए इसलिए आप टिकट ज्यादा नहीं रख सकते या आप अंडरग्राउंड एक पार्ट अंडरग्राउंड है एक पार्ट एलिटेड है तो उसका टिकट कम नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिफॉर्म टिकट रहना पड़ता है इसलिए एक स्टैंडर्ड रेट र... करते है अथॉरिटीज तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर खाली सरफेस लाइन है तो इसका कास्ट रिकवर करने में दस साल के अंदर रिकवर हो सकता है अगर इलिवेटेड सिस्टम है तो उसको पंद्रह बीस साल लग सकता है और अंडरग्राउंड रेलवे है तो इसका कास्ट रिकवर करने में तीस साल से ज्यादा भी लग सकता है नहीं, नहीं। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ ही मुंबई के ट्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेट्रो के अलावा और क्या सोलूशन है मुंबई की ट्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी मुंबई सबर्बन रेलवे जो है वो सबसे बड़ा लोड लेता है मुंबई सिटी में मुंबई शहरी और सबअर्बन इलाके में नियरली 60 लाख पैसेंजर्स को डेली सर्विस करती है इसके अलावा बी नियर अब 35 से 40 लाख कंप्यूटर्स को डेली हैं हैं और जबी हमारी जो सारे जो सारे मेट्रो मेट्रो मेट्रो अभी हम बना रहे वो ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये मिलके सभी नियर 20 लाख से लोगों को सर्विस कर सकते हैं जिससे कि सब रेलवे में और बस सिस्टम में लोड कम होगा इसके अलावा जो प्रॉब्लम ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुंबई में है। जो रोड के ऊपर पार्किंग होता है, या पेडेस्टिक फुटपाथ के ऊपर इनफॉर्मल शॉप्स या हाकर्स जो बैठते हैं इसके वजह से रोड की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि इसको हटा जाता है तो बॉम्बे शहर के अंदर में ये जो बस सिस्टम जो आज जो आजकल बीआरटीएस कहा जाता है जो साउथ अमेरिकन सिटीज में काफी फेमस है वो बीआरटीएस चलाने का एक रास्ता बन सकता है रोड्स आर आउट तो बॉम्बे के शहरी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को साल करने के लिए BRTS एक एक सॉल्यूशन आजकल कई लोग प्रपोज कर कर रहे हैं उसको कर हैं। उसको ट्राई सकते बट इसके अलावा मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन करना करना है और करना है। और यूनिफॉर्म सिस्टम मोड से दूसरे मोड को लोग ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एक यूनिफॉर्म टिकटिंग और सिंगल टिकट के ऊपर सही आ, ऑल मोड्स यूज़ करने में जो फैसिलिटी हो सकता है जो वर्ल्ड ओवर में जो फेमस है ये सारे करने से बाउंड की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कई हद तक कम हो सकती है रामाना सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ट्रैफिक प्रॉब्लम कम हो सकता है इसके लिए आपने एक अच्छी बात बताया कि एक यूनिफॉर्म टिकट हो जो सभी जगह लोग यूज़ करें क्योंकि जब भी ट्रेन उनको बदलना होता है तो फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ता है तो फिर वापस दूसरे ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है तो इसमें टाइम भी जाता है ट्रैफिक भी जाम होता है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बी की बात बताएं जिसकी वजह से भी ट्रैफिक प्रॉब्लम कम हो सकता है बहुत ही अच्छा लग रहा है करके। आए, आगे बढ़ते एक और सवाल मेरा ये है कि मेट्रो के आने से क्या पेट्रोल और डीजल का भाव कम हो सकता है या पॉल्यूशन में कुछ नियंत्रण हो सकता है कि इसके बारे में आपके विचार आपको क्या लग रहा है ये मेट्रो आ, सिस्टम आने से आ, हमारी जो एस्टिमेट्स के हिसाब से नियर अबाउट छाख से लाख लाख से दस लीटर तक पर डे कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कम हो सकती है जब ये जो हम जो हम किलोमीटर के मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा इतना पैमाने में फ्यूल की कंजम्पशन कम हो सकती है ऑब्वियसली uh, अगर एक uh, पाँच लाख से दस लाख लीटर पेट्रोल कंजम्पशन पेट्रोल या डीजल की कंजम्पशन कम हो जाती है तो इसकी एनवायरमेंटल बेनिफिट तो मिलने वाला ही है शहर लेकिन इसके वजह से पेट्रोल की रेट कम होगी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि पेट्रोल की रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस और नेशनल पॉलिसी के हिसाब से एक इंडिया में रेगुलेटेड प्राइस जो चलती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट इट्स अ मार्केट प्राइस थोड़ी सी की जो सिस्टम है है तो तो इसके वजह से रेट कम तो कम नहीं होगी लेकिन कंजम्पशन काफी कम होने वाली है। उसके वजह से एनवायरमेंटल बेनिफिट एनार्मसली बॉम्बे की रहवासियों के लिए मिलने वाला है प्रदूषण काफी हद तक कम हो वाली इतना तो मैं गारंटी कह सकता चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मेट्रो को अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं मेट्रो की वजह से जो है पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में नहीं बता सकते लेकिन पोल्यूशन जरूर कम होगा जो प्रदूषण हो रहा है उससे जो है उसको जो है बचाया जा सकता है कम किया जा सकता है और जिसकी वजह से मुंबई वासियाँ जो है मुंबई वासियों को अच्छा सेहत का लाभ मिल सकता है अच्छा वायुमंडल का लाभ मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ मुंबई वासियों को आप कौन सी ऐसी वजह से मेट्रो मेट्रो रेकमेंड कर सकते सकते हैं हैं क्या आप बेनिफिट बेनिफिट बता के उनको कह सकते कि का यूज करें सबसे पहली बेनिफिट यह है मुंबई वासियों को उनकी जो प्रवासी समय है काफी हद तक कम होने वाली है जो भी कॉरिडोर में आप मेट्रो लेंगे कंप्लीटेड आपकी जर्नी टाइम कम से कम हाफ हो जाएगी जो की कार में या बस मैं आज के तारीख में जो ले रहा है उसमें आप एक घंटा ट्रैवल करते हैं तो आप मेट्रो लेंगे तो वही ट्रैवल टाइम आधा होने वाली है दूसरी बात यह है कि जो मेट्रो जो आरामदायक जो एयर कंडीशन ट्रेन रहते हैं क्राउड भी सबर्बन जैसा इतना ज्यादा नहीं रहने वाली है और उसकी जो डोर से क्लोज सिस्टम रहने वाला है उसके जो ट्वेंटी आवर्स वीडियो स सिस्टम रहने वाला है और जो सिक्योरिटी सिस्टम जो इंस्टॉल कर रहे सबसे करते हुए मेट्रो एक आरामदायक सेफ और सस्टेनेबल ट्रैवल प्रोवाइड करती है इसलिए एवरीबडी शुड शिफ्ट टू मेट्रो आपकी जो जर्नी में अगर मेट्रो इवन थर्टी टू फिफ्टी परसेंट भी कवर होती है तो आप बेशक मेट्रो लीजिए और बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आप टैक्सी या शेयर कैब या अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो ये बेशक लोगों को खुद की फायदे के लिए होगी दूसरी बात ये है कि आप एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते रहेंगे अपनी खुद की जो आप ट्रेन पकड़ने के लिए चलना पड़ता है उतर के आपको दूसरा मोड चलना पड़ता है इससे जो व्यायाम होती है वो तो खुद की पर्सनल हेल्थ के लिए भी यूज़ दूसरी बात है कि डेडिकेटेड मेट्रो यूजर है डेडिकेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर है तो आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो की आप आज की तारीख में एक सस्ते में सस्ता कार खरीदना है और उसको चलाना है तो आपको साल में कम से कम तीन से चार लाख पेट्रोल में और कार के ई में खर्च करना पड़ता है वो तो सारे खर्च आप उसको वन फोर्थ कर सकते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट है आप इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करके अपनी फैमिली की बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आपको जो ट्रेवल टाइम सेव होने वाला है आप फैमिली के साथ में स्पेंड करके आप उसको प्रॉफिटेबली भी यूज़ कर सकते प्रॉफिटेबलीफिट तो है मेरे हिसाब से जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट होते एक तो आपका व्यायाम होता है दूसरा आपकी पैसे की बचत होती है जो आप राइट वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी समय की लाभ होती है जो आप दूसरा प्रोफेशनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट में में में या या आपकी जो कल्चरल में सकते हैं आपका फैमिली के साथ में ये तीन तरीका का इसलिए मैं हर नागरिक को मुंबई में जो है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट होने का मैं सलाह दूंगा और मैं खुद भी शिफ्ट होने वाला हूँ मेट्रो सिस्टमेंड टू ऑपरेशन जी रामाना सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह के बेनिफिट्स होने वाले हैं मेट्रो ट्रैवलिंग करने से मेट्रो का अगर सफ़र आप तय करते हैं तो इससे आपको आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और सेफ़ रहेंगे और इन्वेस्टमेंट आपका जो है अगर आप खुद की गाड़ी से चलते हैं तो उसके कंपेरिजन में वन फोर्थ हो जाएगा ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से रामाना सर से बात करेंगे आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो आ जा आ जा आ जा। तुझको पुकारे मेरा प्यार di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 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लानिंग मेट्रो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से ट्रांसपोर्टेशन में अपनी सेवा दे रहे हैं तो अच्छा एक एक्सपीरियंस है एक अनुभव हम तक पहुंच रहा है जब भी किसी व्यक्ति का एक बहुत समय का अनुभव सुनते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिलता है जैसे अभी रामाना सर से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मेट्रो के में, मेट्रो के बारे में खास हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी तरह से हमको समझाया है ताकि हम हमें जो है मेट्रो के बारे में पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि क्या है मेट्रो तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं मैं मैं कहूंगा अब थोड़ा सा हटके बहुत हो गया मेट्रो के बारे बारे में में चाहूंगा कि आपके पर्सनल हॉबीज हॉबीज क्या है उसके बताइए uh, मेरा में, uh, uh, में ज़्यादा करके पुस्तक स्पेशली uh, इंगलिश और मेरे जो मदर टंग है तेलुगु में इसमें बुक्स में पढ़ता हूँ mm -hmm. और uh, मुझे ट्रैवलिंग की काफ़ी एक ज़्यादा uh, अच्छा लगता है नया नया जगह ट्रैवल करने में नया-नया जगह में जाने के लिए और दोस्तों के साथ समय बिताने में भी एक मेरा हॉबी है mm -hmm. तो जब जब जब भी मेरे को मौका मिलता है मेरे दोस्तों के साथ में या मेरे जो नया दोस्त बनाने की जो एक कोशिश है उसमें मैं अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट में ही आप काफी समय से जुड़े हुए हैं तो बहुत जगह आपको घूमने का मौका मिला है और आप खुद भी इंटरेस्ट से जाते हैं दूसरी जगह पर देखने के लिए या पिकनिक या फिर कोई सीखने के लिए तो मैं चाहूंगा कि पूरे भारत में कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत आकर्षण आपको किया हो उस जगह के बारे में बताइए मुझे सबसे ज्यादा ऑफ़ कोर्स इंडिया का जो लैंडस्केप है काफी बदल रहा है अर्बनाइज़ेशन के वजह से बहुत ही फ़ास्ट चेंज हो रहा है लेकिन जो मेरे आ, लोग जो बोलते हैं मेरा आलमा मैटर है राजस्थान जो एक जगह है जहाँ से मैं अपनी ग्रेजुएशन किया हूँ ये मेरा दिल में हमेशा रहता है कि मैं जब भी चांस मिले तो मैं राजस्थान जाने की कोशिश करूं। तो मुझे राजस्थान के जो सारे शहर हैं, वो अच्छे लगते हैं जयपुर के साथ में जोधपुर उदयपुर और एक माउंट वो एक जगह है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो दार्जिलिंग सिक्किम मेघालय वो साइड में जो एक बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटिस है वो देखने में मुझे अच्छा लगता है बट राजस्थान टेक्स द फर्स्ट प्लेस चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त दो फ्री टू मोबाइल में रेडियो को सुन रहे हैं और रेडियो सेट पे सुन रहे हैं राजस्थान वासी उनको बड़ा खुशी हो रहा होगा उनका बहुत ही खुशी का लेवल परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि राजस्थान वाला व्यक्ति मुंबई से हमारे साथ बात कर रहे हैं और राजस्थान के बारे में बात कर रहा है तो ये सुन के उनको काफ़ी खुशी हो रहे होगी तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि वक्त अब इजाज़त नहीं देता कि हम और आगे बढ़ें लेकिन जाते जाते मैं ये कहूँगा कि कई बार हमें कुछ चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं और ऐसा मोटिवेशन आपको किन किन चीज़ों से मिला हो थोड़ा सा बताइए और सुनने वालों को एक मैसेज के तौर पे उसको बताइए जी मुझे मोटिवेशन अगर आप पूछेंगे तो मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे दान्डेकर हु. वो उन्होंने कभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया कभी पीएचडी नहीं किया लेकिन उनके अंडर में कम से कम से दिया दिया गया, दिया गया। रिसर्च वर्क्स ये एक अचानक उनका एक व्यक्तित्व तो बदल गया वो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के बाद में कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते करते वो छोड़ के पढ़ाई में ध्यान देने लगा तो एक अनहोनी तरीके के एक टीचर थे वो वो तो वो और कोई भी सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में वो पढ़ाते थे वो एक एक बहुत ही मुझे ए, मेरे ए, मोटिवेशन का एक कारण है ये आप कोई भी चीज पढ़ो आप उसके अंदर में इतने लगन से पढ़ो और उसकी आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे या आप कोई करने के लिए भी नहीं जो बॉम्बे शहर में जो सिटीजन है मैंने गए पच्चीस साल में जो बॉम्बे सिटीजन्स को देखता हूँ उनकी जो रिजिल्स है उनकी जो सहाय करने की जो पर्सनल uh, कमिटमेंट uh, है लोगों दूसरे को सहाय करने की जब बॉम्बे बॉम्बे में हुआ बॉम बा, ब्लास्ट हो गया उसके तुरंत बाद जो बॉम्बे रिकवर होके अपने आप को ओ, ओ, ओ, ओ, वापस खड़ा कर पाया विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन ये जो बॉम्बे शहर के जो सिजन है ये मुझे बहुत प्रेरित प्रेरित करते रहते हैं तो ये दो uh, तरीका का जो मेरा मोटिवेशन लेवल है नेवर से ऑफ ऑफ बॉम्बे एंड एंड एनी फुल इंटरेस्ट पुट टू टू वर्क कमिट द रामानंद सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने मोटिवेशन के तौर पे दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपको अपने टीचर की याद आ गई और टीचर जो है वो बिना कोई फ़ायदे के या प्रॉफ़िट के वो पढ़ते जाते हैं और पढ़कर उस चीज़ को लोगों तक बताते हैं और ख़ुद भी उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाते हैं और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि मुंबई का जो सिटीज़न है मुंबई के रहवासी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं क्योंकि मुंबई में कुछ भी होता है तो दूसरे दिन वापस एज इट इज़ मंजिल लेवल पर ही रहता है तो वो चीज़ें एक जो है मुंबई नेवर स्टॉप्स ऐसा कह सकते हैं वो हमेशा चलता रहता है रनिंग में रहता है भले किसी भी तरह का मुसीबत उसके बीच में आए वो थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन चला जाता है ये आपका भाव था बहुत ही अच्छा लगा और चीजें देखकर आप मोटिवेट होते रहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रामानंद सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू शुक्रिया मुझे आपसे मुलाकात करने की अपॉर्चुनिटी दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार नमस्कार तो चलिए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन जी हाँ रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो